उड़ने वाली जादुई कार चिट्टी बैंग बैंग की कहानी जेमी पॉट और उसकी बहन जेमी किचन में थे सैंडविच बना रही थी। उन्हें बाहर कुछ शोर सुनाई दिया देखने के लिए बाहर आहे। बाहर आहे। एक बड़ी विशाल कार का था मिस्टर पॉट उसमें बैठे थे यह कार मुझे कबाड़ी बाजार में मिली मिस्टर पॉट ने कहा अंदर आओ मैं तुम्हें कार की सैर कराऊंगा कार में कई प्रकार के बटन और बत्तियां थी मिस्टर पॉट ने स्टार्टर बटन दबाया इंजन इंजन शोर करने लगा यह आवाज चिटी चिटी बैंग बैंग जैसी लग रही थी इस कार का हम यही नाम रखेंगे राजमार्ग पर ले आए जल्दी चिटी चिटी बैंग बैंग सौ मील की रफ्तार से दौड़ने लगी हम जा कहा रहे हैं मिस्टर पॉट ने पूछा समुद्र तट की ओर मिस्टर पॉट ने कहा वहां हम पिकनिक करेंगे और सभी लोग समुद्र तट की ओर जा रहे थे मिस्टर पॉट को रुकना पड़ा पिकनिक के लिए यह अच्छी जगह नहीं है मिस्टर पॉट ने कहा हमें यहाँ बैठकर बस इंतजार करना पड़ेगा मिस्टर पॉट ने कहा तभी कार का एक बटन चमकने लगा उस बटन पर लिखा था दबाओ मुझे इसे दबाएं और देखें क्या होता है जेमी ने कहा ने बटन दबाया इंजन ने कुछ गुनगुनाहट की कार हिलने डुलने लगी फिर कार से दो पंख बाहर आए हवाई जहाज के पंखों जैसे यह तो जादू है जेमी मिल जादू ही लगता है मिस्टर ने कहा लोग ही लोग थे हम पिकनिक कहां करेंगे मिस्टर पॉट ने पूछा यहां तो उतरने के लिए भी जगह नहीं है तभी मिस्टर पॉट के हाथों में कार का चक्का घूम गया कार अपने आप चलने लगी चिटी चिटी बैंग बैंग समुद्र तट के से दूर चली गई वो समुद्र के ऊपर उड़ने लगी धरती को उसने पीछे छोड़ दिया फिर वह नीचे की ओर आने लगी वो सीधे लहरों की ओर चलती हम समुद्र में गिर जाएंगे मिसेस पॉट बोली हम भीग जाएंगे लेकिन चिटी चिटी बैंक बैंग लहरों से नहीं टकरी उसने पंख भीतर खींच लिया और पानी पर उतर गई वो समुद्र तट की ओर चलती यह फ्रांस होगा जेमी देखो उस लाइट हाउस पर फ्रांस का झंडा लगा है यहाँ तो कोई भी नहीं है मिसेस स्पॉट पिकनिक के लिए यह अच्छी जगह है उन्होंने पिकनिक का सामान निकाला उन्होंने रेत पर एक मेज पोस्ट बिछा दिया यहाँ खोज करने के लिए एक बड़ी गुफा है जेमी ने चिल्लाकर कहा जेमीमा और वह भागकर गुफा में गए गुफा अंधेरी थी डरावनी थी देखो जेमिमा चिल्लाई वहाँ आगे कंकाल था वह आगे पीछे झूल रहा था और उसकी हड्डियां खड़खड़ा रही थी जमीमा डर चीखी मिस्टर और मिसेस ने उसकी ठीक सुनी वह चिट्टी चिट्ठी बैंक बैंक को गुफा के अंदर ले आए यह असली कंकाल नहीं है मिस्टर पॉट बोले यह तो नकली है हमें डराने के लिए किसी ने यहां रखा है कोई चाहता है कि हम गुफा के अंदर न जाएं लेकिन हम अंदर जाएंगे अंधेरी डरावनी गुफा के अंदर वो घुसते गए उनके सरों के ऊपर चमकादड़ उड़ रहे थे चट्टानों से पानी टपक रहा था साफ और मकड़े बाहर आ गए वहां ऊपर क्या है जेमी चिल्लाई चिल्ला वहां एक बड़ा कमरा था कमरा बंदूकों से भरा था वहां बमों से भरे डिब्बे और बारूद से भरे पीपे थे यह तो अजीब बात है पढ़ने लगे सावधान यह सारी बंदूके जियो दैत की है इन्हें हाथ मत लगाना मैं ज्यो दत्त के बारे में जानता हूं जेमी बोला मैंने अखबार में उसके बारे में पढ़ा था वो बैंक लुटेरा है यह उसकी गुप्त जगह होगी जेमी मैंने कहा चलो इस गोला बारूद को उड़ा दे जेमी ने कहा यह अच्छा विचार है मिसेस पॉट ने कहा फिर हम अपनी पिकनिक कर सकते हैं मिस्टर पॉट ने फ्यूज का एक सिरा बारूद के पीपे में रख दिया और दूसरे सिरे को आग लगा दी फिर वह बोले चलो झटपट यहां से निकले वह गुफा से निकल ही रहे थे कि धड़ाम धड़ाम सारी गुफा उड़ गई तभी एक बड़ी काली कार आ पहुंची तीन आदमी कूद बाहर आए उन्होंने अपने बंदूक पॉट परिवार पर ता दी हाथ ऊपर करो उनमें से बड़ी काली कार के अंदर धकेल दिया हम इन बच्चों को पेरिस ले जाएंगे उसने कहा फिरौती के लिए इन्हें बंधक बनाकर रखेंगे मिस्टर और मिसेज स्पॉट उठे पर वह अपने हाथ न खोल पाए बड़ी काली कार को वहां से जाते हुए वह देखते रहे जेमी और जेमिमा ने बड़ी काली कार से बाहर देखा जेमिमा रोने लगी हम माता पिता को फिर कभी नहीं देख पाएंगे वह चिल्लाई फिर चिट्ठी चिट्ठी बैंग बैंग ने खासा वह जोर जोर से हिलने लगी फिर वो गुनगुनाने की आवाज करने लगी फिर उसने मिसेस पॉट को उठाया और सीट पर बिठा दिया और फिर उसने मिस्टर पॉट को उठाया फिर चिट्ठी चिट्ठी बैंग बैंक पेरिस जाने वाली सड़क पर चल पड़ी मिस्टर और मिसेस स्पॉर्ड के हाथ अभी भी बंधे हुए थे लेकिन चिटी चिटी बैंग बैंग अपने आप चल रही थी वह सौ मील की रफ्तार से दौड़ रही थी जो और बड़ी काली कार के पास आते गए दोनों कारे पेरिस के बीचों बीच दौड़ रही थी चिटी चिटी बैंक बैंक बड़ी काली कार के बिल्कुल बीच पास आ गई वह बड़ी काली कार को काट खाने लगी जो दैत और उसके साथी कार से कूद बाहर आ गए वह ऊपर एक घर की ओर भागे। जेमी और जेमीमा चिटी चिटी बैंकों बैंक बैंक बैंक से न डरती थी दंदनाती के ऊपर चढ़ने लगी मिस्टर पॉट और जेमी उसके पीछे दौड़े मैं पुलिस को फोन करती हूँ मिसिस पॉट ने कहा चिटी चिटी बैंग-बैंग दरवाजे के अंदर घुस गई और कमरे के पार दौड़ गई उसने जो और उसके साथियों को दीवार के साथ दबा दिया उसने इतनी जोर से दबाया कि उनके हाथों से बंदूकें छूटकर गिर पड़ी उसने पुलिस के आने तक उन्हें दबाए रखा पुलिस ने जो और उसके साथियों को हथकड़ी लगा दी उन सबको एक साथ बांध दिया उन सबको वह जेल ले गए फिर पुलिस के मुखिया ने पॉट परिवार का धन्यवाद किया अपने जो को पकड़वाया उसने कहा अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं कृपया कोई ऐसी जगह बताए जहां हम पिकनिक कर सकें मिसिस पॉट ने कहा मुझे बहुत भूख लग रही है पुलिस का मुखिया उन्हें एक सुंदर पार्क में ले गया वो सब बैठकर खाने लगे पीनट बटर आपको अच्छा लगा होगा मिसेज से चिटी -चिटी बैंग ने भी खूब खाया फ्रांस की पुलिस ने उसे पेट्रोल पिलाया उसे पानी पिलाया उसे इतना धोया और चमकाया कि वह नई सी लगने लगी उसी रात पॉट परिवार और चीटी चिटी बैंक बैंक घर लौट चले घर पहुंचकर कितना अच्छा लगेगा जेमी माँ कहा अवश्य जेमी बोला लेकिन कौन जानता है कि घर पहुंचने से पहले क्या हो जाए